श्री श्रीमद्भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध शिव जी का संकट मोचन राजा परीक्षित ने पूछा भगवन भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है परंतु देखा यह जाता है को कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्रायः धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं परंतु उनकी उपासना करने वाले प्रायः धनी और भोग संपन्न नहीं होते दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परिच्छेद शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता है अहंकार के तीन भेद हैं वैकारिक तेजस और तामस त्रिविध अहंकार से सोलह विकार हुए दस इंद्रिया पाँच महाभूत और एक मन अतः इन सबके अधिष्ठात्र देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है परंतु परीक्षित भगवान श्रीहरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं वे सर्वज्ञ तथा सबके अंतकरणों के साक्षी हैं जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है परीक्षित जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदवंश में अवतार धारण किया था राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उनका मन विरक्त हो जाता है उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेलजोल करता है तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर की प्राप्ति हो जाती है इस प्रकार मेरी प्रसन्नता मेरी आराधना बहुत कठिन है इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अन्य देवताओं की आराधना करते हैं दूसरे देवता आशुतोष हैं वे झट पर पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं उसे पाकर वे श्रृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं श्री सुखदेव जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों साप और वरदान देने में समर्थ हैं परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा साप दे देते हैं परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं हैं इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं भगवान शंकर एक बार ब्रिकासुर को वर देकर संकट में पड़ गए थे परीक्षित ब्रिकासुर शकुने का पुत्र था उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी एक दिन कहीं जाते समय उसने देवर्षि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है परीक्षित देवर्षि नारद ने कहा तुम भगवान शंकर की आराधना करो इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही अपराज से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं रावण और बाणासुर ने केवल वंदीजनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियाँ की थी इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे नारद जी का उपदेश पाकर ब्रिकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का मुख मानकर अपने शरीर का मांस काट काटकर उसमें हवन करने लगा इस प्रकार छः दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन न हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ सातवें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भींगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा परीक्षित जैसे जगत में कोई दुखवश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं वैसे ही परम परम दयालु भगवान शंकर ने ब्रिकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्निकुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया उनका स्पर्श होते ही ब्रिकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए भगवान शंकर ने ब्रिकासुर से कहा प्यारे ब्रिकासुर बस करो बस करो बहुत हो गया मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ तुम मुंह मांगा वर मांग लो अरे भाई मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो